ऐसे ना ना कौन सा ये हम आटकते दुरुद। नहीं है ये था आए नहीं नहीं हुआ असाधारण विरुद्ध तो कल हो गया ना जब चल रहा था उस समय वो चलाया था, आपका आ, आ, तो तो, तो, तो एक कल का आ आ, आपका संख्या समाधान हो गया ना नहीं हो गया चलो विरुद्ध विरुद्ध का ये देखो लेकिन विरुद्ध में सत प्रतिपक्ष का ये आ रहा है में सत प्रतिपक्ष का दृष्टान <coughs> तो इसलिए तो हमें पहले सत प्रतिपक्ष ले लो तो फिर दोनों को एक साथ में करेंगे पदकृत में ये करें नहीं तो फिर पदकृत में फिर बताना ही पड़ेगा इस तो हमें से सव्य विचार विरुद्ध और तीसरा हेतु आवश्यक हो गया सत प्रतिपक्ष है ना? सत प्रतिपक्ष से किम लक्षणम ये कहते हैं साध्या भाव साधकम हेतुअतरम यश सत्पक्ष साधक यस्य सत्तिपक्ष जिस अनुमान में है ना जिस हेतु जिस साध्य को सिद्ध करने जाता है समझ में आया जिस अनुमान में अब थोड़ा पहले आ जाइए मैं पांच मिनट तो ये आगे बढ़ता ही नहीं <laughs> तो ये कहते हैं जिस अनुमान में है ना साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए अन्य एक हेतु का आवश्यक तो होता है व सिद्ध करता है उस पहले वाला जो हेतु है तो वो दूसरा हेतु का सतप्रतिपक्ष परस्पर में सत प्रतिपक्ष देखिए ये कहें साध्याभाव साधकम हेतर हेतुअंतरम से सत प्रतिपक्ष समझे ना इतना ही ये लक्षण है सत प्रतिपक्ष का लक्षण अनुमान लेंगे जिस अनुमान में जिस साध्य अनुमान में साध्य हेतु तो और पक्ष रहता है उस आ, अनुमान का जो साध्य है उसका अभाव को सिद्ध करने के लिए अन्य एक दूसरा हेतु उस अनुमान में जो हेतु वो सिद्ध नहीं करता है अन्य एक हेतु सिद्ध करता है तो वो जो अन्य हेतु है तो वो हो जाएगा प्रतिपक्ष है ना? प्रतिपक्ष हो गया प्रतिपक्ष विद्यते यस्य सब, यपक्ष है ना? न प्रतिपक्षेण सी सत्प्रतिपक्ष अभी देखो ये कहते हैं यथा दृष्टान देते हैं यथा शब्दों नित्य श्रावण शब्द है ना? शब्दव शब्द नित्य श्रवण ना श्रावण श्रावण दूसरा हेतु दूसरा अनुमान है शब्दों की कहते हैं शब्दों कार्य शब्द दो हैं, है है है। ना? ये ये कहते पहला पहला पहला वाला जो बोलो, फिर किसी को एक लो, इसको पहले लो। है। तो इसमें तो नित्य पक्ष हो गया शब्द नित्यत्व हो गया श्रावण हो गया हो गया हो गया दूसरा में पक्ष हो गया शब्द अनित्व हो गया सत्य और कार्य तो हो गया हेतु हे है ना ये कहता है कि ये जो पहला वाला लीजिए, इसका जो साध्य है नित्य नित्यत्व का साध्य का अभाव क्या हो जाएगा नित्यत्व का अभाव अनित्य है ना तो अनित्य इसका जो ये है अनित्य है ये अनित्यत्व कहा है यार घटपटादी है ना घटपटा घटपटादी तो, दी? हाँ। दी? तो दी, ये जैसे घटपटी का अभाव हो गया अनित घटपटादी एक घटपटादी को सिद्ध करने के लिए कौन सा हेतु चाहिए कार्य घटपटादी है ना अनित तो से साध्याभाव का साधक हेतुअ ये हेतु सिद्ध नहीं कर पाएगा है ना तो देखो इस अनुमान में जो नित्य है नित्यत्व का जो अधिकरण है सॉरी नित्यत्व का अभाव हो गया अनित्यत्व, अनित्यत्व का अधिकरण घटपटा घट पटा को सिद्ध करने के लिए अनित्यत्व सिद्ध करने के लिए तो हेतु सिद्ध कर पाएगा श्रावण तो का अर्थ क्या है हम्म श्रावण तो, तो, तो क्या है, है श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य जो ज्ञान है उसका नाम है श्रावण श्रवण इंद्रिय कौन है कर्ण सूत्र है सूत्र के द्वारा क्या ज्ञान होता है नाव मतलब शब्द ज्ञान तो है श्रावण मतलब शब्द शब्द है ना तो शब्दत्व तो शब्दत्व कहागा शब्द में रहेगा शब्द में रहेगा तो ये जहां जहां शब्दत्व है श्रावणत्व जहां जहां रहेगा वहां अनित्व रहेगा वहां वहां अनित्व रहेगा तो होने से साध्या घटपटादी ये अनित्य है तो उसमें श्रावण शब्दत्व है नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। तो का, शब्द तो कहा शब्द तो कहा रहेगा शब्द में है तो इसलिए ये ये ये अभाव को सिद्ध करने वाला ये हेतु नहीं है अन्य हेतु oh, okay. कृतज yes. कृतग्त्व हेतु साध्या भाव साधक हेतुअंतरम हेतुअत अन्य हेतु हेतुअंतरम अन्य हेतु उस अनुमान में जो हेतु है उससे भिन्न हेतु कार्यत्व हेतु ही अनित्यत्व को सिद्ध करेगा जहां जहां कार्यत्व रहेगा वहां वहां अनित्यत्व होगा तो होने से एक कार्यत्व हो गया प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष प्रतिपक्षेण सह विद्यते यह स सत प्रतिपक्ष तो इसका नाम हो जाएगा सत प्रतिपक्ष इसका नाम हो जाएगा प्रतिपक्ष प्रति तो उसी प्रकार स्कू लेवल ये अनुमान लेवल ये स्कूले वो अनित्य क्या है क्या है है अनित्यत्व ना अनित्यत्व का अभाव कहाँ पे है नित्य में है तो अनित्यत्व का अभाव जो नित्य है नित्य है नित्यत्व नित्यत्व कौन है हाँ परमाणु है ना तो उसको ये ये अनित्य परमाणु को सिद्ध करने के लिए सिद्ध कर पाएगा? है कर पाएगा? ने तो नहीं होने से ये नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए एक श्रावण हेतु है ना जो शब्द शब्द क्या है शब्द तो क्या चीज है शब्द वाले बस है सामान्य तो ये नित्य, है. है तो नित्य तो सिद्ध करेगा तो ये नित्य होने के कारण शब्द तो जाती है तो तो इस अनु में देखो हाँ साध्या भाव साधकम तो इसी प्रकार है, ये हो जाएगा इसलिए है, कहते हैं समन सत प्रतिपक्ष साधक हेतु हो गया तो अभी पद कृत में चलो ये विरुद्धम लक्ष्य हि साध्य सद हेतु वारणा है वो हो गया था सत उन्ना साध्या भाव या, ना? तो क्या, क्या उसमें यहां तो तो गया था फिर आपने प्रश्न वहां पर छेड़ दिया कहते हैं कि आप विरुद्ध का जो लक्षण है तो विरुद्ध का लक्षण में साध्या भाव व्याप्त को हटाओ हो गया अभी देखो ये विरुद्ध का लक्षण क्या बताओ विरुद्ध का तो लक्षण क्या बताओ बताओ विरुद्ध लक्षण विरुद्ध का लक्षण क्या है साध्याभाव व्यात क्या लक्षण क्या विरुद्ध का लक्षण क्या है आगे ना। आगे ना। आगे ना। आगे ना। तो लक्षण क्या कितना हुआ लक्षण क्या हुआ तीन। साध्या भाव व्याप्त तो। हेतु तो है ना तो अरे विरुद्ध को हटाए तो लक्ष्य है और उसका लक्षण कर रहे हैं और जो बाकी बच गया वो है लक्षण है ना तो साध्या भाव व्याप्त ये तो हेतु हेतु हेतु भाव भाव तो। हो गया आपका आपका लक्षण लक्षण इस से देखो हटाइए है ना लक्षण क्या रह जाएगा हेतु हेतु विरुद्ध ऐसे हो गया ना तो हेतु जैसे कि हम कहेंगे पर्वतों बनीमान धुमात है हेतु क्या है धुमा पर्वतों बनीमान धुमात जैसे हेतु क्या है अरे पंचमय हेतु से पंचमय को छोड़कर हेतु कहना है ना तो जाकर धूम हो गया आपका हेतु है ना तो ये धूम हेतु सदहेतु न असदेतु है सद हेतु क्योंकि वो हाँ, अन्वय में अन्वय में व्यक्ति देखा और व्यक्ति में भी भाव में अभाव में उमय में तो धूम हेतु सदहेतु है तो जो आपने कहा कि जो जो हेतु है वो सब विरुद्ध है तो धूम हेतु विरुद्ध हो जाएगा है ना तो सदहेतु धूम में आपका विरुद्ध का लक्षण चला गया सुन्गें? तो इसलिए साध्या भाव व्याप्तो हेतु इतना हेतु का विशेषण इतना दे दो तो विरुद्ध में जाएगा और हेतु में नहीं, नहीं जाएगा, जाएगा। क्योंकि में वो नहीं रहता है साध्याभाव पर लेको क्या हो गया पर्वतो बनीमान धुमा तो इसमें साध्य क्या है बनी बनी का अभाव साध्या अभाव अधिकरण है? से धूम में लक्षण नहीं जाएगा समझ में तो सदहने के लिए साध्या ये कहते हैं सत प्रतिपक्ष वारणाए सत प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बुद्यम है ना सत प्रतिपक्ष का अभी देखा है। ये कहते हैं ये जो आपका विरुद्ध का है ना विरुद्ध का जो लक्षण है ये सत प्रतिपक्ष में जा रहा है सत प्रतिपक्ष जो हेतु आभाष है उसमें भी जा रहा है तो कैसे जा रहा है सत प्रतिपक्ष का लक्षण है तो उसमें कैसे चले जाता है ना देखो साध्या, देख तो ये, ये साध्या अभाव में रहता है देखो ये जो, जो है हाँ तो साध्या Hmm. भ्याप भ्याप तो घटपटादी है तो में तो रहता है ना नहीं रहता है अनित में नहीं रहना नहीं, देखो नहीं, तो नहीं है है नहीं है? सा तो तो से है ठीक तो ये तो ये साध्याभाव में व्याप्त है श्रवण यथा शब्द नित्य श्रावणवाद श्रावण हो गया शब्द हे हाँ श्रावणत शब्द श्रावण हो गया शब्द श्रावण हो जाएगा शब्दत्व <plate attending> <श्रादधा> <rix वादात> <lasers> तो जाति है जाति होने से नित्य है सामान्य नित्य है कि सत प्रतिपक्ष वारणाया सत प्रतिपक्ष भिन्न बोध्यम तो तो सत प्रतिपक्ष में आपका लक्षण जा रहा है कैसे ना सत कैसेपक्ष जैसे साध्याभाव व्याप्त हेतु हो यहां पर साध्याभाव व्याप्त होना चाहिए साध्य अभाव में सत प्रतिपक्ष का हेतु रहना चाहिए ठीक हाँ, ना नहीं हाँ। हाँ? उसमे ये देखो ठीक है ना हाँ। है? जैसे से साध्या हेत्वन पद सत्तिपक्ष विरोध का लक्षण है वो सत प्रतिपक्ष में जा रहा है है ना अर्थात का जो लक्षण है साध्याभाव व्याप्त हेतु तो कैसे न शब्द नित्य कृतकत्त्य कृतगत्वात हब्द शब्द नित्य कृतगत्वात ठीक है साध्याभाव का जो देखो देखो अभी ठीक हो तो लक्षण क्या होगा जो साध्याभाव व्याप्त हेतु है ना।, ना तो ये जो लक्षण विरुद्ध का लक्षण है अभी सत प्रतिपक्ष में सत प्रतिपक्ष का हेतु सत प्रतिपक्ष हेतु कौन है, है? सत सा, प्रतिपक्ष हेतु श्रावणत्व श्रावण है हेतु है तो ये, तो ये साध्य का अभाव में व्याप्त नहीं, नहीं तो इसी को ही उन्होंने सत प्रतिपक्ष ले रहे हैं ये ये प्रतिपक्ष हेतु साध्या हेतु तो हेतुअतरम सा साध्याभाव उल्टा लिख सत्पक्ष इसलिए है समझ में में साध्य हो गया। नीते तो? नीते तो हो गया, गया, नित्यत्व? नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व, अनित्यत्व आपका कार्यत्व व्याप्त है व्याप्त हो गया तो विरुद्ध का लक्षण चला गया थोड़ा सा गड़बड़ होने से क्या चक्कर सब ये हो जाता है तो समझ में आया अभी सत प्रतिपक्ष में कैसे जा रहा था तो गया लक्षण तो अब क्या करेंगे वो? फिर देना ही पड़ेगा सत व्याप्तो विरुद्ध। इतना देंगे तो फिर उसमें साथ, साथ में जाता है तो सत प्रतिपक्ष उससे भिन्न होता हुआ जो साध्या को उसको भिन्न करके उसको छोड़ देंगे और बाकी जो व्या तो उसी को ही विरुद्ध लेंगे। सत्देंंगे सत्पक्ष ते भी ये आ, तो का है एक कृतकवादी कृतकवाद क्र कृतक जो शब्द नीत नित्य नि ये जो है ना, तो ना? कृतकत्तक का अर्थ है कार्य कृतक में जो व्यातक होंगे वो हमेशा अनित्य अन्य अभी तो जो जो कृतकत् होंगे वो सब अनित्य में व्याप्त रहेंगे व्याप्त यदतक तत्त अनीत्यं व्यातिर्भव तो जहाँ जहाँ कृतकत्व तो है वहाँ वह अन्य तो है इस प्रकार ये व्याप्ति बन जाएगा तो भाव तो अभी सत्प्रतिपक्ष का सत्पक्ष समझ में आ गया तो अभी पदी कृत्य में चलिए सत्प्रतिपक्ष लक्ष्य साध्य हेतु साध्य भाव साधक साध्य भाव भावस्य अनुमापकम् अन्मापक हेतुअतर प्रतिपक्ष हेतु विद्यते सहेतु हेतु सत्प्रतिपक्ष है नेतु जिस हेतु का साध्या भाव साध्य का अभाव साधक है ना साध्या भाव साधक का मतलब क्या है हेतु है साधकों का अर्थ ये बता रहे हैं साध्या भाव भाव से अनुमापक साध्या का जो साधक वा अनुमापक अनुमापक साधक हेतु अंतरम अन्य हेतु साधकक अपक हेत्वअर मान अन्नहेतु हेतु अेतु हे हेत्वअर हे तु हे हेतु हे अंतरम प्रतिपक्ष विद्य तो प्रतिपक्ष हेतु वो ये हो जाएगा प्रतिपक्ष और ये हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा सत्तिभा सत्तिपक्ष आयम अयमेव प्रकरण सम्य इसको प्राचीन न्यायिका ने तो प्रकरण सम प्रतिपक्ष का नाम है प्रकरण सम प्रकरण सम फिर कहते हैं विरुद्ध वारणा अंतरम यस्य अभी विरुद्ध का सत प्रतिपक्ष में आ रहा था अभी सत प्रतिपक्ष का विरुद्ध में जा रहा है विरुद्ध वारणाएँ अंतरम है ना तो यस्य यध्या साधक हेत्वंतर हेत्वंतर न दीजिए यध्या साधक ये साध्या साधकम् स सत्तिपक्ष है नरुद्धवार हेत्वंतर साथ। पतिपर्च। साथ पतिपर्च। वो तो हो गया ना नहीं आ रहा है ना क्या गया आप फिर के, वो तो हो हेतुअर्म अभी जो विरुद्ध हेतु हेतुअत अभी को हमें उसे हटाएंगे समझे तो हेतुअतरम हटाए देंगे तो अभी विरुद्ध है हाँ प्रतिपक्ष का लक्षण विरुद्ध में चला जाएगा गुण गुण तो क्या हो जाएगा प्रतिपक्ष है ना हाँ. साध्या भाव साधक साध्या का साधक देखो ये जो नित्यत्व है नित्यत्व हो गया साध्य तो, तो साध्याव क्या है भावा? आ, आ? का कौन है अनित्यत्व का कौन तो होने से ऐसे आपका ये जो कृतकत्व है तो ये विरुद्ध में भी, भी है. क्या है विरुद्ध विरुद्ध का का क्या है भाव व्याप्त तो वो तो इसका उसमें ये जाएगा इसका लक्षण अभी उसमें लीजिए साध्याभाव व्याप्त साध्य का अभाव हो गया अनित्व उसका जो सत्य प्रतिपक्ष हेतु है वो व्याप्त है ना नहीं वो साधक है तो साध्याभाव का साधक हेतु अंतर जो है जो साधक है तो वो सत्य प्रतिपक्ष है तो आपका साध्य हेतु में नहीं विरुद्ध हेतु में विरुद्ध बिरु, हेतु में आपका सत्य प्रतिपक्ष लक्षण लग। चला गया तो उसको बारण करने के लिए हम हेतु अंतरम कहेंगे, अन्य हेतु कहेंगे तो हेतु अंतरम कहेंगे तो अभी नहीं जाएगा क्योंकि विरुद्ध में हेतु अंतर नहीं लगता है विरुद्ध में हेतु अंतर नहीं लगता है, तो हेतु अंतरम जब कह देंगे तो फिर विरुद्ध में नहीं जाएगा अन्य हेतु तो अपने हेतु हेतु बना जाके दूसरे हे तो आ, अनुमान में अनुमान जो हेतु है हे, उससे भिन्न हेतु का नाम है तो इस प्रकार आपका विरुद्ध में हेतुअत का नहीं जाएगा हम देंगे हेतुअंतर पत्र जब दे देंगे बन्यादि वारणा साध्या इति तो ये करो साध्या भावो साधकम हेतुअरम यश है ना सा ये कहते हैं कि बन्यादि वारणा बन्यादि में आपका लक्षण जा रहा है किसका लक्षण जा रहा है सत प्रतिपक्ष का लक्षण बन में भी जा रहा है कैसे ना आप अगर साध्याभाव ऐसे पद नहीं देंगे साध्या भाव हटा देंगे साधकम साधकम हेतुअतरम समझे न तो साधक हेतु कैसे साधकम हाँ ये ये ये में आपका जाएगा लक्षण जाएगा बने आदि हाँ साधक मतलब वो हेतु है तो उनसे अभी हमें लक्षण हमें खाल कहेंगे साधकम हेतुअतरम है ना नहीं हेतुअतरम मतलब अन्य, अन्य हेतु है अन्य हेतु अन्य हेतु ये अन्य हेतु क्या बनियादी जैसे हम कहेंगे पर्वतो धूमवान बने हैं पर्वतो धूमवान धूमवान बने बने ऐसे ये ये बने हेतु सद हेतु न असदेतु है बारे। बारे। गुण। गुण। तो आपका, आपका सत तो दुमागा। रह, है, है ना गया का अधिकरण कौन मिले हृदय हृदय में जैसे हृदय है ऐसे दुमा भाव का अधिकरण आयोग है ना नहीं आयोग कहे तब तो आयोलक उसमें है ना नहीं व्याप्त हो हो गया, गया ना? तो उसमें आपका लक्षण बनी, बनी में भी आपका लक्षण चला जाएगा समझ आया ना नहीं? तो लक में बनी रहता है तो व्याप्त हो गया तो इसलिए साध्या भाव साधक ये हो गया तो इसलिए हम दे देंगे हेतुअत हेत... है ना नहीं साध्याभाव से साध्या भाव दे देंगे खाली हम कहेंगे साधकम साधक हेतुअतरम तो साध्या भाव नहीं कहेंगे ना साधकम हेतुअंतरम तो बनी भी साधक है हे। हेतुअंतर ठीक है ना नहीं क्या है आ, कैसे लक्षण कैसे ये करेंगे समन्वय करेंगे हाँ बनी में कैसे जा रहा है हाँ, बनी में कैसे आपका सप्त प्रतिपक्ष का लक्षण बनी में जा रहा है बनी साधक है साधक मतलब हेतु है ना जब बनी का में हेतु लेंगे हाँ। तो लेंगे तो ये देखो साध्या साधकम है ना तो अभी ऐसे पर्वतो धूमान बने तो ये बनी हो गया तो ये कैसे या से हम हेतुअ न देने से अभी बनी में जाएगा तो हमें अभी ये अनुमान में साध्याभाव साधकम हाँ ठीक है तो ठीक है साध्याभाव हो गया सत प्रतिपक्ष का लक्षण जा रहा है ना बनी में हाँ। तो इसी अनु अनुमान में साध्याव वन्यभाव हो गया हो गया साध्य हाँ। साध्य का अभाव हो गया अयोलक अगोलक में अगोलक में का हेतु तो लेकिन वो हो हो गया गया ना देख तो तो क्या है, तो है।, <laughs> है है, बनी है तो से साध्या से ऐसे भाव का तो आयोलक में इसको सिद्ध करना है कि हेतु तो अंतर ये बने हेतु तो तो को नहीं, ले, नहीं लेंगे हेतुअंतर तो, तो लेंगे तो हेतुअंतर क्या लेंगे पर्वत धूमवान बने हैं हम कहेंगे पर्वत आलोकत्वार आलोकत्वार मतलब क्या आलोक रहेगा पर वां बनी है ना नहीं ना आलोक क्या है बनी का प्रकाश ही है है ना ये हेतुअत है ना नहीं बनी का हेतु अंतर जिसका साध्य भाव उसको हेतुअंतर सीधा आलोक हेतु ये हो गया एक प्रतिपक्ष तो, तो ये भी उसमें प्रतिपक्ष में भी आपका लक्षण जा रहा है तो हम इसलिए हम कहेंगे साध्याभाव साध्याव साधकम साध्या ऐसे कहेंगे तो साध्या साधक का ये नहीं आ, हेतु सिद्ध नहीं कर पाएगा तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा इस प्रकार ये लक्षण तो बनी में नहीं जाएगा समझाना नहीं है न नहीं किसका ये आ? तो तो ये हो गया आपका आस, ये हो गया शिपक्ष इसका बाद है तो है कितने है, है? था। था। था। क्या क्या है असिध भी बाधित तो ये हो गया तो चतुर्थ आ गया आपका असिद्ध ये कहते हैं असिद्ध त्रिविद असिध हेतु तीन प्रकार का है क्या है आश्रय स्वरूपसिद्ध, स्वरूप सिद्ध व्याप्यता सिद्धि तो असिद्ध तीन प्रकार का होता है असिद्ध असिद्ध तीन प्रकार, मतलब क्या है असिद्ध हेतु तीन प्रकार का असिद्ध असिद्ध मतलब जो अपना साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ है है ना? तो ये कहते हैं वो किस प्रकार असिद्ध है उसको वो बता रहे हैं कि ये तीन प्रकार का सिद्ध है तो पहला हो गया आश्रय सिद्ध है ना जिसका जिस हेतु का आश्रय अप्रसिद्ध है नहीं है तो उसका नाम है आश्रय सिद्ध तो जिसका आश्रय नहीं है वो कैसे रहेगा स्वरूपा सिद्ध स्वरूप उसका अप्रसिद्ध है वो स्वरूप में उपक्ष में नहीं रहता है और व्याप्यत्व जिसमें व्याप्यत्व, व्याप्य नाम व्याप्य आश्रय जिसमें व्याप्ति नहीं रहता है तो ये तीन प्रकार का तीन प्रकार का असिद्ध है ये तो पहला आश्रय सिद्ध ये कर ये कर रहे हैं कि आश्रय सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंद सरोजार विन्द, सरोजारविंदवत्त अत्र गगनांद गगनांदमाश्रिय स नास्तव अनुमनीय कहते हैं आश्रय सिद्ध का ये कहते हैं सरोज सुना अरबिंदवात्ज अरबिंदव अनुमान कहते हैं कि गगनारविंद गगनांद का अर्थ क्या है आकाश कमल आकाश कमल अरविंद मतलब कमल उसमें सूरभी। ये सुरंध है है अर्था सुरभित तो उसमें रहता है गगनार विदम सुर सुर अरविंद अरविंद कमल होने के कारण जैसे सरोज अरविंद सरोज अरविंद का अर्थ क्या है सरोज सरोज भी कमल कमल पद्म हाँ। लोटस, लोटस। कमल ना? ये कहता है कि सरोज अरविंद जो है उसके समान के समान ये जो गगनांद है देखो गगनांद सूरभिंद्रे सरो सरोज है ना सरसी जातम सरोजर ओके सरसी मतलब पुष्करणी में जो उत्पन्न होता है तो जो कमल तो उसका नाम है सरोज सरोजा है ना तो पुष्करणी तालाबादी में जलाशय में जो अरविंद उत्पन्न होता है उसका नाम है सरोजाविंदम है जैसे सरोज अरविंद में उसमें सूर है गंध है सुगंधी है सरोज अरबिंदी सरो कमल है तो उसमें सूर है उसी प्रकार ये कहता है कि गगन अरविंद आकाश जो कमल है इसमें ये भी सूरभि है क्योंकि ये भी अरविंद है है ना? ये कहते गगन अरविंद ये भी सुरभि से सुगंध से युक्त है अरविंद होने के कारण जैसे सरोज अरविंद जैसे जलाशय में कमल है तो वो जैसे ही सरोज अरविंद तो अरविंद तो यहाँ पे दे दिया अरविंद तो आप अरविंद दो प्रकार का है ये है क्या है हाँ तो उन्हें से ये कहते हैं आकाश में जो अरविंद है आ, उसका नाम क्या है गगन अरविंद और और जो जल में होता है तो सरोज अरविंद तो ये ये कहता है कि जैसे ये गगन अरविंद है ना आकाश का मल ये सौगंध से जुक्त सुगंध से युक्त है क्यों ना अरविंद होने के कारण जैसे सरोज अरविंद है ये कहते हैं अत्र गगनारिंदम आश्रय स नास्ती जो गगनार है उसका आश्रय नहीं है ना? है ना गगनारविंद का गगन्यत्व विशिष्ट अरविंद है ऐसे कमल अब ढूंढिए जिसमें गगन्यत्व है, है। न तो ये कहते हैं अत्र गगनारिंदम आश्रय गगन का आश्रय कौन है आश्रय है है ही नहीं कहते हैं अत्र आश्रयस्स विशिष्ट जो है, तो उसमें सूरभित्व को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उस प्रकार गगन्यतो विशिष्ट अरबिंद है ही नहीं है ना तो अत्र गगनारिंदम आश्रयस्स से नास्ती न होने कारण क्या हो जाएगा आश्रे आश्रे आश्रे। तो आश्रय सिद्ध जिसका आश्रय नहीं है तो वो कैसे सिद्ध करेगा है पदकृति में समझ में आया ना नहीं असिधम विभजते है न असीधी थी आश्रय सिद्ध आदि अन्यतमत्वम असिधत्व तो आश्रय सिद्ध आदि अन्यतम जो है आश्रय सिद्ध स्वरूप एवं व्याप्यत्व तो इनको स्वरूप आश्रय सिद्ध का, का, का ये ये करते हैं, लक्षण करते हैं आश्रय सिद्ध का पक्षता अवच्छेद इसमें पक्ष कौन है गगन आरविंदम सुर अरविंद इसमें पक्ष कौन है गगनिंदम ये पक्ष है? है ना तो उसका अवच्छेदक क्या होगा गगन अरबिंद का अवच्छेद दक, अवच्छेद क्या है अन्यून अनतिरिक्त धर्म को अवच्छेद कहते सुन तो होने से समझ में आ रहा है क्या नाम आपका मोहित तो ये कहते अन्य धर्म को अवच्छेद तो पक्षता। पक्षता। पक्षता। पक्षता क्या है अन्यून अनतिरिक्त धर्म ही अवच्छेद होता है घट में जो घटत्व है न, तो है न घट है घट का अवच्छे जगह क्योंकि घटत्व घट गाता में किस देश में है किस देश में नहीं है ये घटत्व गाता किस देश में है किस देश में नहीं है अथवा किस पूरा व्याप्त है क्या घटत्व ये घट में संपूर्ण देश में व्याप्त है ना एक देश में है और एक देश में नहीं है क्या है एक किस देश में नहीं घटका घटत तो किस देश में नहीं है मनुष्य <laughs> है किस में नहीं है <laughs> तो, तो पूरा आपका आप आप मनुष्य है जो मनुष्यता आपका किस देश में नहीं है <laughs> ना <laughs> ये कहते हैं जो अन्यून आन, अनतिरिक्त ध धर्म होगा वही अवच्छेद होगा तो मैने से ये जो गगनीयत्व विशिष्ट जो अरबिंद है तो यहाँ पे पक्ष तो पक्ष हो गया अरबिंद गगन अरबिंद उसमें आ, पक्ष में पक्षता रहेगी पक्षता का अवच्व हो जाए गगन गगनयत्व ये ना गगन्यत्व हो गया पक्षता का अवच्छेद का ये कहते पक्षता अवच्छेद अभाव ये क्या कहते पक्षता अवच्छेद अभावत तो पक्षतम् ये ये जो अरविंद आप ले रहे हैं ना गगन अरविंद तो उसमें गगनियत्व तो विशिष्ट ये अरविंद है ही अप्रसिद्ध है कहा आपको बता दीजिए ये गगनयत्व तो से युक्त अरबिंद किस अरबिंद में मिलेगा मिलेगा तोने से पक्षता अवच्छेद का अभावत पक्ष जो हो जाएगा तो उसका नाम है आश्रय सि पक्षता अवच्छेद का अभावत अभाव पक्षकत्व तो अभाव है पक्ष जिसका ऐसे ही पक्ष जो गगन अरविंद उसमें गगनत्व का अभाव है तो अभावत जो उसी का नाम है आश्रय सिवत ही अरविंद ने गगन्यत्व रूप है ना गगन्यूपक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षना तो एक बहती अरबिंद गगनाररविंद में गगन गगन्यूपक्षता गगन्यूपक्षत अवच्छेदक है तो न पक्षक होता है रूप पक्षे अरबिंदपक्षे गगन्यरहा क्योंकि अरविंद गगन अरविंद में गगन्यत्व का अभाव होता है पक्षता अवच्छेद का नहीं है उसमें गगन्यत्व है ही नहीं उसमें है न तो यही है उसको आश्रय सिद्ध का यही लक्षण है समझ में आया ना नहीं आया न कथम अरविंदे गगन्यरह अत्र आह अत्र उपदर्शित अनुमान है ये कहते हैं ननो पूर्वपक्ष शंका करता है ननो कथम अरबिंदे गगन्यत्वीरह अथवा मतलब अभाव गगनीय अरबिंदम है गगन्यत्व कैसे अभाव ये है अतः अत्र गगरा गगनारबिंदम आश्रय स नास्ती है मूल ने कह दिया कि गगनार जो है तो उसका आश्रय नहीं अर्थात गगनार बिंद नाम का वस्तु है ही नहीं।, तो नहीं है ना तो उसमें सूर्य जो वस्तु नहीं है उसमें सूर्य को कैसे सिद्ध करेंगे एक है तो ना? ये हो गया गगना सिद्ध। अभी कहते हैं सिद्ध। स्वरूप स्वरूप से कि लक्षण सिद्धो यथा शब्द गुण चाक्षुष्वाद अतः चाक्षुष नस्त शब्द है ना? ये कहते हैं स्वरूपा यथा शब्द गुण चाक्षुष समझे mm -hmm. देखो स्वरूपेण जो हेतु अपना स्वरूप से वो पक्ष में नहीं रहता है स्वरूप में असिद स्वरूप स्वरूपासिद्ध तो क्या क्या क्या दिया दृष्टांत क्या दिया अत्रश्ट। अत्रश्ट। है? अरे अनुमान क्या दिया शब्द गुण चाकु सत्वाक शब्द है ना, ना। शब्द गुण ऐसे शब्द चाकुत्व चाकुत्वा अभी देखो पक्ष है और साध्य है और हेतु है समझा है ना इस पक्ष में yes, yes, yes, yes. शब्द में तो ये गुण करेंगे हेतु द्वारा अभी देखो क्या है चक्षुषा चाकुष चक्षुन्द्र के द्वारा क्या ग्रहण होता है रूप चाकुशत्व मतलब चाकुष रूप चाकुशत्व मतलब रूपत्व रूपत्व तो, रूपत्व तो कहाँ रहेगा रूप में, में रहेगा है हाँ ना ये ये तो ये शब्द में रहेगा ना नहीं रहेगा ये तो तो शब्द में रहेगा ना नहीं रहेगा तो देखो पक्ष में हेतु का न, न रहना है ना अभाव ही स्वरूपा सिद्ध अत्र चाक्षुष्व शब्दे नास्ती शब्द से श्रावण्वात्म तो शब्द में तो शब्द तो ही रहेगा रहे तो नहीं रहेगा तो न से ये हो गया स्वरूपासिद्ध अर्थात इसका आ, ये हो गया पक्ष हेत्वभाव स्वरूपासिद्ध स्वरूपासिद्ध थी स्वरूपासिद्ध स्वरूप सिद्धर नाम पक्ष हेत्वभाव स्पष्ट कर दिया कि स्वरूपासिद्ध का नाम होता है पक्ष में हेतु का भाव तथा हेतु अभाव विशिष्ट विशिष्ट अभी अभी उसको थोड़ा और ये करेंगे एक लाइन तो टाइम लगेगा कल देखेंगे